पूजा विधान साधक को चाहिए कि कुसुम को विष्णु के मंत्र के द्वारा अंगुली के अग्रभाग से विमर्दन के लिए ग्रहण करें और इसका ग्रहण कर शोधन के कर्म में करना चाहिए उस कुसुम को ग्रहण करके हाथों से मर्दन करना चाहिए उपरांत सामे चंद्र से राजित शून्य से संयुक्त रुद्रांतोपरी संश्रष्टेय मंत्र वैष्णव मंत्र माना गया है प्रसाद मंत्र के द्वारा साधक अंगुली के अग्र भाग से ग्रहण करके करों से पुष्प मर्दन करें काम बीज के द्वारा निमंथन करें ब्राह्मण के द्वारा अवग्रहण करें ऐशानी दिशा में विशेष रूप से प्रसाद के द्वारा परित्याग करना चाहिए ऐसा करने पर करों की अनुपम विशुद्धि होती है जलों का गुड़पाद आदि के स्पर्श से निशोधन करने से विशुद्धि हुआ करती है जो हाथों में दुर्गंधी एवं ओच्छिष्ट के स्पर्श से दूषण होता है जलों का गुड़पाद आदि के स्पर्श से निशोधन करने से विशुद्धि हुआ करती है जो हाथों में दुर्गंधी एवं ओच्छिष्ट के स्पर्श से दूषण होता है वह सब अज्ञान रूप वाला है उसका सुंदर विधान से विनाश कर देता है पुष्पों के ग्रहण करने से अंगुलियों के अग्रभाग शुद्ध हो जाते हैं और करों के दोनों तले पुष्पों के मर्दन से विशुद्धि को प्राप्त होते हैं सभी तीर्थ नासिका में और कर के प्रदशमापात होते हैं हे भैरव इस कारण से यह कार्य यतनों के साथ करने चाहिए संभू चूड़ामड़ी विंदुक से युक्त हुआ प्रसाद कहा जाता है वासुदेव इंद्रबिंदुओं से कर्म बीज जानना चाहिए व्यंजन और आद्य दंत और आद्य दंत पूर्वक तथा पीछे आद्य दंत द्वय व्यंजन होवे जिसके उत्तर में प्रणव हो यह ब्रह्म बीज कहा गया है जो सब पापों का विनाश करने वाला मुख की शुद्धि के लिए प्रथम दीर्घ प्रणव का उच्चारण करें वासुदेव के बीज के द्वारा प्राणायाम का समाचरण जिस देव का जो भी रूप हो वैसा ही भूषण और वाहन होना चाहिए उसके पूजन में वही पूरक आद के द्वारा चिंतन करना चाहिए जो सदा पूर्ण चंद्र के समान है प्रथम गंगा अवतार बीज से धेनु मुद्रा के द्वारा अर्घ पात्र के सहित जल में अमृतिकरण करना चाहिए चंद्र के खंड से युक्त कंठ में पंचमी बलबीजक है यह गंगा अवतार बीज है जो सब पापों का नाश करने वाला है दो मात्राओं से युक्त विष्णु बलबीज उद्धृत किया गया है अमृतिकरण के होने पर जो जल दिया जाता है वह अमृत होकर सुरों के पूजन में देवता की प्रीति के लिए जाया करता है पूजा के मात्र के जल की और गंगा भी स्वयं आ जाया करती है धर्म काम और अर्थ की सिद्धि के लिए अमृतिकरण करना चाहिए अविष्ट सुर पूजन में स्वास्तिक गोमुख पद्म अर्ध स्वास्तिक पर्यंक आसन प्रसिद्ध होते हैं वह पाद यंत्र कहा गया है जो सब मंत्रों से स्वत्यतम है दूध पुरुष को उसी प्रथम बरा के बीज के साथ प्रथम ग्रहण करना चाहिए अग्नि बीज काया आदि समव्याप्तिक चतुर्थ छठ में स्वपरोपरिचर बराह बीज कहा जाता है मंत्र के दो पादों में किया हुआ बराह बीज संशुद्ध है अविष्ट देव का दर्शन करते हुए पाद रो उसको नहीं देखा करता अन्य प्रकार से सुरों के पूजन में पाद दर्शन युक्त नहीं होता मंत्र के द्वारा अविष्ट का लाभ किया करता है इस कारण से मंत्र में ही होना चाहिए साधना करने वाले पुरुष को कर्म मंत्र के द्वारा कर की कच्छप पर बनावे वहां पर संस्कार किए हुए पुरुष से अपने शरीर का पूजन करें उस पुष्प के द्वारा पूजित होने पर अपने आप को देवत्व दूसरा वैष्णवी तंत्र बीज है जो विष्णु विंदु इंद्र से संयुक्त है षष्ठ स्वर के उपाचार पूर्वक बीज कीर्तित किया गया है दहन और प्लवन आदि में 10वें सरंद्र का भेदन साधक को प्रणम मंत्र के द्वारा वेदन करना चाहिए वासुदेव के बीज के द्वारा आकाश में विनिधापति करें प्रणम के सहित जो बीज हैं वह सब प्रतपादित कर दिया है आज भी समस्त देवगण क्षति को पद से स्पर्श नहीं किया करते हैं और अपने शरीर की छाया को भूतल में योजित नहीं किया करते हैं उस दोष के मोक्ष के लिए छिति पर मंत्र राज को लिखना चाहिए प्रोक्षण करने से अथवा वीक्षण सेवी भेद नि शुद्ध हो जाया करती है स्तनदिल का वीक्षण धर्म बीज के द्वारा समाचरण करना चाहिए दांत वल से संयुक्त और बिंदु से समन्वित धर्म बीज कहा गया है जो धर्म काम और अर्थ का साधन होता है आदान धारण और संस्थान पूजन सलील से ही पूर्ण गंध और पुरुष का निक्षेप मंडल का विन्यास और पुनः पुष्पा का संश्रे अमृतिकरणेह पात्र प्रतिपति है मनुष्य अनिरुद्ध के द्वारा आधान करके अस्त्र मंत्र से धारण करें और पात्र में वाग बीज आग्रह से मंडल न्यास योजित करें आदि बिंदु के उत्तर अनिरुद्ध बीज होता है वह अनिरुद्ध जब फट अंत में होता है तो अस्त्र मंत्र कहा गया है शंभू आद्यवल प्रांत ष पूर्वशेष संहिता है पर से पूर्व समाप्ति के अंत वाले बिंदु के सहित तीसरा भाग बीज है यह सकल निष्फल नाम वाला है चतुर्थ स्वर संकल्प सं सृष्टि में बिंदु से और इंदु से वर्ग आदि का द्वितीय तो वाग बीज कहा जाता है और यह कामराज नाम वाला है जो धर्म अर्थ और काम का साधन होता है मनोभाव का बीज कुंडली शक्ति से संयुक्त होता है वह वासुदेव से सम्प्रक्त होता है जो आद्य बाघभव कहा गया है एक एक काम बीज आद तीनों से तो त्रिपुरा मद है आद तृतीय बिंदु सम्ब्लंकृत है यह मदन का मंत्र है जो काम के भोग का फल प्रदान करने वाला है ओत एत के रूप से विन्यस्त यंत्र भास्कर के सदृश्य है उसको मैं बताऊंगा जो कि कुंडली की शक्ति है जो अभेद से कही जाती है मारजक इस मंत्र के द्वारा भूतों का अपसारण करें इसके करने पर स्थान भूत जो है वे सुरार्चन के समय में दूर चले जाया करते हैं भूतों के वहां पर स्थित रहने पर सदा ही वे लुप्तक नैवेद्य मंडल को विशेष रूप से लुप्त कर दिया करते हैं और देवता उसका ग्रहण नहीं किया करते इस कारण से यत्न पूर्वक भूतों का अपसारण करना ही यह अपसारण अस्त्र मंत्र के सहित ही करें उसका मंत्री है कहा गया है वे भूत इस भूमि के पालक हो मैं भूतों के अवरोधक के द्वारा ही पूजा कर्म कर रहा साधक इसके द्वारा स्तनदिल इस से भूतों को अवसारित करके इसके पश्चात दिगबंधन से मंत्र स्थित होता है अपनी आत्मा के पूजन के द्वारा ही कर्म के आरंभ करने की अधिकारिता प्राप्त हुआ करती है और पूजित आसन योग पीठ के सदृश हो जाया करता है Yahaan pánchon bhooton ke svarubale bapusubhavik rupse sada hii asudh hootahe. Yaha malki purti se sama yukta hai. Orisleishma vishta Mutri inse pikchal raha karti hai. Yaha sarir aaparist krat raha kartahe. Yaha sarir ke biež bhootie pánch maha bhoot hootahe. Unh samasht bhooton ko joh deeh ki sanggi hai. Or biež hai joh vayu tege prathvi jala इनकी वृद्धि के लिए क्रमशः शोषण दहन भस्म प्रोत्साहन अमृत वर्षण आप्लावन करना चाहिए जो कि चिंता मोक्ष की विशुद्धि के लिए है अंड के चिंतन से भेद से उसके मध्य में देव का चिंतन से स्वकी इष्ट देव की चिंता सर्व आत्मा रूप से होती है जो कि आत्मा को हो जाती है मैं देव हूं ऐसा संस्कार हो जाता है इसके अनंतर जो नैवेद्य और पुष्पगंध आदिक हैं और भी पूजा के उपकरण के लिए है यहां पर देवत्व हो जाता है देव आधार है मैं देव हूं देव के लिए योजित करें सबको देवता की सृष्टि से शुद्धता भी समुत्पन्न हो जाया करती है मन और जीवात्मा की शुद्धि प्राणायाम से हुआ करती है इसके अंतर्गत जो भी मल है वह भी शुद्ध हो जाता है गृह में यदि देव या यजन करें तो उस समय में उसका विलोकन करना चाहिए और आदित्य बीज के द्वारा क्रम से चारों पार्श्वों में करें हान तो समाप्ति से सहित और वहिन्न बीज से सहित हो में चतुर्थक के सहित उपान तो वह सकल आगे हो यही धर्म अर्थ काम मोक्ष का कारण है और संतोष देने वाला है किसी अशुद्ध पक्षी का संयोग पक्षी की विष्टा का प्रसेचन तथा मूषकाओं का स्पर्श एवं कृमि और कीट आदि का संगम आदि दोष नष्ट हो जाया करते हैं अवलोकन करने मात्र से ही इनका विनाश होता है और ग्रह दूषण नष्ट हो जाया करता है इसके अनंतर प्रथम योगपीठ का ध्यान का समाचरण करना चाहिए योगपीठ का ध्यान मात्र ही पर्याप्त है इसी से योगपीठ मंडल में प्रवेश किया करता है योगपीठ के स्मरण करने पर सब कुछ योगपीठ से परिपूर्ण सम हो जाता है योगपीठ से परोत्तम कोई आसन नहीं हुआ करता जिसके ध्यान से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है जिसमें जड़ चेतन मनुष्य सभी हैं उसके चिंतन का बड़ा भारी महत्व है जिसके कहने का उत्साह कौन कर सकता है उसके चिंतन भर से ही देशों मनुष्यों के शोक विनाश हो जाया करते हैं योगपीठ के धारण करने से तो चतुर्वर्ग के फल वह प्रदायक होता है और उसके ध्यान एवं चिंतन का प्रकार बतलाया जाता है वह विशुद्ध स्फटिक मणि के सदृश्य है चतुष्कोण है और चार वृत्तियों वाला है आधार शक्ति से विदित प्रग्रह वाला है तथा सूर्य के समान है अग्नि आदि चारों कोनों में क्रम से सदा ही धर्म ज्ञान ऐश्वर्य और वैराग्य स्थित रहा करते हैं पूर्व आदि दिशाओं में यह है। निम्न लिखित क्रम से स्थित करते हैं